परमात्मने नमः अथ अध्यायः श्री भगवाच अभयु ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय आर्जव पदक्षेद अभय सत्व संशु दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय तप आज अनुम श्रद्धार्थ अभयम भय का सर्वथा अभाव सत्व सं की पूर्ण निर्मलता ज्ञान योग्य व्यवस्थिति तत्व के लिए ध्यान योग में निरंतर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 दमह इंद्रियों का दमन यज्ञ भगवान देवता और गुरु जनों की पूजा तथा अग्निहोत्रादी उत्तम कर्मों का आचरण एवं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तपह स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना च और आर्जव शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैषुणम दया भूते स्वलो लुप्त मार्दव प्रापल अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैश्वनम दया भूते सुम मार्दव अचापलम अनवय एवं शब्दार्थ अहिंसा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना सत्यम यथार्थ और भाषण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 माधवम कोमलता लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और अचापलम व्यर्थ चेष्टाओ का अभाव तेज क्षमा धृति सोचम अद्रोह नाती मान्यता भवंती संपदम दैवी अभी जा भारत पर छेद तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाती मानीता दी अभी जाय श्रद्धा तेज तेज क्षमा क्षमा धृति धैर्य शौचम बाहर की शुद्धि एवं अद्रोह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 दंभों दर्पो भीम से क्रोध पारुष्यमेंज्ञानाजात पाठ संपदमासुरी पदछेद दम्भ दर्प अभी क्रोध पारुष्यम एव अमच अभिजात पाठ संपदुरी अनवय शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ दम्भ दम्भ दंब, दर्प घमंडमान अभिमान क्य तथा क्रोध क्रोध पारुष्यम कठोरता क्य और अज्ञानम अज्ञान, अज्ञान एवं भी ये सब आसुरिन आसुरी संपदं, संपदा को अभिजात से लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षायाबंधाया सूरी मता माशु चम्पदी अभी जा पांडवा देवी संपद विमोक्षा निबंधा आसूरी मता माँ सुच संपदम दैवी अभी जाता अति पांडव अनु शब्दार्थ दैवी संपद दैवी संपदा विमोक्षाए मुक्ति के लिए और आसुरी आसुरी संपदा निबंधाय बांधने के लिए माता मानी गई है अतः इसलिए पांडवा हे अर्जुन तू मा सुच शोक मत कर क्योंकि तू संपदम दैवी संपदा को अभी जाता लेकर उत्पन्न हुआ असी है लोकेश देवो देव विस्तरश प्रोक्त आसुर पार्थ में स्यू पदछेदूत सर्गो लोके अस् दैव आसुर एव दैव विस्तरश प्रोक्त आसुर पार्थ में स्यू अन्वय शब्दार्थः पार्थ हे अर्जुन इस लोके लोकमी में भूत सर्गव भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो एव दो ही प्रकार का है दैव दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुर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 प्रवृत्तिवृत्ति जना विदुरासुरा न ना शौच नीचाचारो नेद ना प्रवृत्ति च निवृत्ति जन न विदु आसुरा न ना शौच नीचा न सत्यम तेज विद्यते आसुरा आसुर स्वभाव वाली जनाह मनुष्य प्रवृत्ति प्रवृत्ति च और निवृति निवृत्ति इन दोनों को भी ची नहीं विदुह जानते इसलिए टेसु उनमें न तो शौचम बाहर भीतर की शुद्धि है न न आचार श्रेष्ठ आचरण च और न न सत्यम सत्य भाषण अभी ही विद्य है असत्यम अप्रतिष्ठम से जगदाहस्वरम अपरस्परम समूतम की मन काम है सुखम पदछेद असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनम्पर समूतम की अन्य काम है चुकम अनवय शुद्धार्थ ते वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य आहु कहा कहते है की जगत जगत अप्रतिष्ठम आश्रय रहित असत्यम सर्वथा असत्य और अनिश्वरम बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न है अतएव काम हेतु कम केवल काम ही इसका कारण है एवं अन्य इसके सिवा और क्या है? एताम हैिम्य नष्टापुदया प्रभवर्माण छया जगतोहिता पर छेदृषि अवस्तभ्य नष्टात्मा अल्पबुद्धया प्रभवती उग्र कर्माण छया जगतः अहिता अनवय क्यों शब्दार्थ एता इस दृष्टिम मिथ्या ज्ञान को अवस्टभ्य अवलंबन करके नष्टात्मान जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा अच्छा, अल्पबुद्ध जिनकी बुद्धि मंद है वे अहिता सबका अपकार करने वाले उग्र कर्माण क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत जगत के क्षयाच के लिए ही प्रभवंती समर्थ होते हैं काम मातृ दुष्कूरम दम्भ मान मदान्विता मोहा गृहवा प्रवर्तन्ते सुचिव्रता परेद काम आश्री दुष्कूर दंभ मान मदान्वित मोहात गृहीत प्रवर्तन्ते प्रवर्तनते शब्द दंभ मान मदान्वित दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य दुष्पुरम किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाले कामम कामनाओं का आश्रित आश्रय लेकर मोहात अज्ञान से असद ग्रहण मिथ्या सिद्धांतों को गृहत्वा ग्रहण करके और असुचिव्रता भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में प्रवर्तन ऐसी विचरते हैं परिमेया प्रलयानताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा वदति निश्चिता विक्चिता अपरिमेम चलिया कामोप परमा एक निश्चिता अनुय शब्दार्थ प्रलयाताम मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपरिमियांता चिंताओं का उपासय लेने वाली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 हमसे काम भोगाथम अन्याथ संचयान पर छेद आशापाशत बद्धा कामकोधा क्रोध परायणा हमसे काम, काम भोगाथम अन्याये नर्थ संचयान अन्वय एवं शब्द आशा पास सत आशा की सैकड़ों फांसियों से बद्धा, बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायणा काम क्रोध के परायण होकर काम भोगार्थम विषय भोगों के लिए अन्याय नन्याय पूर्वक अर्थ संख्या धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की ही हमसे चेष्टा करते रहते हैं मैं लब्धम इम प्राप्त मनोरथम इदमी मै भविष्यति पुनर्धन परच्छेद मनोरथम् अस्ति मनोरथम अस्ट इदम अविष्य पुनः धनमय शब्द मैं मैने अद्यज इदम यह प्राप्त करीया है और अब इम इस मनोरथम मनोरथ को प्राप्त ऐसी प्राप्त कर मैं मेरे पास इदम यह इतना धनम धन अस्ति है और पुनः फिर अभी भी इदम यह भविष्य हो जाएगा असोमया हम भोगी। हम हत शत्रुचापरा असौ मैया हत शत्रु हनिस्े अपरान अश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध बलवान सुखी अनुय एवं शब्दार्थ असो वह शत्रु शत्रु मया मेरे द्वारा हत मारा गया और उन अपरान दूसरे शत्रुओं को अपी भी अहम मैं अनिश्चित मार डालूंगा अहम मैं ईश्वर ईश्वर हूँ भोगी ईश्वर को भोगने वाला हूँ अहम मैं सिद्ध सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान बलवान तथा सुखी सुखी हूँ ऑडियो अभिजनवानी को सदृशो मयाक्ष दास मोदी आढ़ अस्थश मैं ये दाया मोहित सेमोता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजालावृता म भोगेशुंती नर के शुचो पदछेद अनेक चित्र विभ्रांता मोहजाला प्रसक्ताम भोगेशु पसंती नर के अशुचौ अन्वय क्यूँ शब्दार्थ आढ़ बड़ा धनी और अभिजनवान बड़े कुटुंब वाला अस्मि हूँ मना मेरे सदृश समान अन्य दूसरा कह कौन अस्थि है मैं यक्ष यज्ञ करूंगा दास दान दूंगा और मोदी आमोद प्रमोद करूंगा इति इस प्रकार अज्ञान विमोहिता अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक चित्त विभ्रांता अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल समावरिता, मोह रूप जाल से समावृत और काम भोगेश में प्रसक्ता अत्यंत आसक्त आसुर अशुच महान अपवित्र नरकी, नरक में पतंसी गिरते हैं आत्म संभाविता स्तब्धा धनमानदान्विता यजंते नाम ना आत्मसंभाविता शब्दा नाम धन मन मदान यजें ती शब्द आत्मसंभाविता अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले स्तब्धा घमंडी पुरुष धन मान मदान धन और मान के मद से युक्त होकर नाम यज्ञ केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दम्भेन आखंड ऐसी अविधि पूर्वकम शास्त्र विधि रहित यजन हैं। जमकर् अहंकार दर्प काम क्रोधम चंसिता मेहेशु अहंकारं अहंकार दर्पम काम क्रोधम चंसिता माम मेहेशु प्रद्शन अभ्यसूय का शब्दा अहंकारम अहंकार बलम बल दर्प घमन कामम कामना और क्रोधम क्रोधादी के संसिता पाराण च और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष आत्म पर दे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित माम मुझ अंतर्यामी से प्रद्शंत द्वेष करने वाले होते हैं। संसारेषु न्षिज्रम शोभाेद्विस्थ क्रूरा संसार क्षिपा अजस्रम अशुभासुरीषुनिषु अन्वय शब्दार हूं दिष्ट द्वेश करने वाले अशुभन पापाचारी और क्रूरान क्रूर कर्मी नराधमान नाधमो को अहम मैं संसारेशु संसार में अजश्रम बार बार आसुरीशु आसुरी योनिषु योनियों में देव ही क्षिपाई डालता हूँ आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ जन्मनी जन्मनी माप्य कौंसेय तथो या धमा गति आसुरिम आसुरी आपन्ना मूढ़ जन्मनी जन्मनी माप्य एवं कौंसेय तत या हे अधर्जुन मूढ़ वे मूढ़ माम मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर एव ही जन्मनि जन्म जन्मनि जन्ममि में आसुरी योनि योनि को आपना प्राप्त होते हैं, फिर तथा भी अधमान अति नीच, गति गति को या प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नर्कों में पड़ते हैं श्री विधम नर्कम द्वारा तस्मान् त्यजित इदम् आत्मनः नर्क स आत्म काोभ तस्ते अन्वय काम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 याति नर आचरत्मेयराेदि विमुक् कौंतेय तमोद्वार स्त्री नर आचरती आत्मन तत यान्वय केव शब्दा कौनते ही अर्जुन इन एक नरक के द्वारों से विमुक्त मुक्त अर्थात काम क्रोध और लोभ आदि विकारों से मुक्त हुआ नरह पुरुष आत्मन अपने श्रेय कल्याण का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 यह यस्त्र वर्तते काम कार न सिद्धि पदछेद यास्त्र विधि उज्य वर्तते काम कार न सिद्धि अवापनोति न सुखम न परामगतिम शब्दार्थ यह जो पुरुष शास्त्र विधि शास्त्र विधि को उत्सृज त्याग कर काम कारत अपनी इच्छा से मनमाना वर्तते आचरण करता है सह वह न सिद्धि सिद्धि को अवापनोती प्राप्त होता है नाम ना, ना, पर और न सुख सुख को छास्त्र प्रमाण काल्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्र विधानोक कर्म कर्त हसी पर छेद तस्मा शास्त्र प्रमाण ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह शब्दार्थ तेरे लिए इह इस कार्य कार्य व्यवस्थित कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रम, शास्त्र शास्त्र प्रमाणम प्रमाण है एवं ऐसा ज्ञात्वा जानकर कर तो शास्त्रविधि शास्त्र से नियत कर्म कर्म ही कर्तुम तुम करने अहर सी योग्य है ओर श्रीमद भगवद गीतासु ब्रह्मवीद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णारंवादे दैवासुरपद विभाग योगनाम षोड़षु अय